गीता सांकर श्रीमद्भगवीता शष्य अध्यारा कि तथा बहिरन्तस्य बहिंदूताचर चरमें सूक्ष्मेय दूरस्थ चांति के तत् बक्चपर्यन देहम आत्म अविद्या अपेक्षा